मेहमान आए हुए हैं दिल्ली से और उनसे हम लोग बातें करेंगे और ख़ास ये आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं सभी पेंटिंग्स वगैरह करते हैं तो मैं कुछ ग्रुप से आपको मिलाना चाहूँगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ हुए मेहमानों के लिए ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी आइए मैं एक एक करके उनका परिचय कराना चाहूँगा नमस्कार आपका नाम मेरा नाम मोहित मनोचा है मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एक आर्ट इंटीट रनिंग हो रहा है दिल्ली में हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जी आपका शुभ नाम मेरा नाम तृप्ति जैन है मैं भी दिल्ली से ही हूँ मैं हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ मुझे यहाँ पर आर्ट में बहुत रुचि है बहुत इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आज मैं अपनी फील्ड को अपना करियर ऑप्शन बनाकर लेकर चल रही हूँ और साथ ही मतलब मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने भी सपोर्ट किया है इन साथ जब मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आई हूँ वहाँ पर हमारे हिमांशु सर उन्होंने भी हमारे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मेरे को करीबन यहाँ पर दो से ढाई साल हो चुके हैं हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट में वहाँ पर मुझे रहकर एक नई नई कलाओं को सीखने का मौका और नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला है जितना मुझे आता था उससे कहीं ज़्यादा मुझे कुछ नई क्रिएटिविटी सीखने का मौका मिला है जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है चलिए त्रुप्ति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आपका नाम जी मेरा नाम विकास राणा है मैं हरियाणा से बिलोंग करता रहा हूँ और मैं पिछले दो सालों से हिमांशु सर के साथ जुड़ा हूँ mm -hmm. और मुझे आर्ट का बचपन से ही शौक़ है और इसलिए मैं और आज मैं जो भी हूँ मैं हिमांशु सर की वजह से ही हूँ mm -hmm, mm -hmm. विकास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार मेरा नाम आकाश मौर्य है मैं भी दिल्ली में दो साल से मानसू सर से जुड़ा हुआ हूं। दरअसल मैं झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे भी बचपन से आर्ट करने का काफ़ी शौक है मैं बचपन से ही चित्रकला करता आया हूं। और मुझे प्रोफेशनली इस लाइन से जुड़े हुए दो या तीन साल हो चुके हैं जिसकी जिसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपने छोटे भाई को देना चाहता हूँ क्योंकि उसने ही मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया था फिर उसके ज़रिए मेरी माँ ने मेरे इस काम को बेस बनाया और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है तो उन उनको मैं सबसे बड़ा श्रेय मानना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मेरे टीचर मेरे हिमांशु सर जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ एक कलाकार के रूप में जी. ओके आकाश थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आशा करता हूं आप सभी हमारे जो आर्टिस्ट ग्रुप यहां पर हैं और उन सभी से मैंने रूबरू कराया अब आइए बात करते हैं कि आर्ट का जो फील्ड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हिमांशु जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आज के समय में आप अपने इंस्टीट्यूशन को या फिर जो पेंटिंग्स है या फिर जो कलाकारी हैं उसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे आ, देखा जाए तो कला आ, हम सभी में ही है हम सब आर्टिस्ट हैं पार्टी फॉल बस हमें यह है कि कहींयों को पहचान जल्दी हो जाती है और कहीं को पहचान हो नहीं पाती है और कला कलाकार मतलब पहले तो भगवान बना का बनाए हुआ सभी कलाकार हैं हम लोग और आज अगर मैंने तो स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो पेरेंट्स हैं खासतौर पर जो लोग थे वो आर्ट को इतना प्रोटिस समझते नहीं थे नहीं। पर आज लोग बढ़ चढ़ आर्ट आर्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं क्योंकि कहना कि वो वो जो कला है ना वो मेरे माइंड रिलैक्स करती है कुछ हुँ, लोग इसको शोक ले रहे हैं कुछ लोग अब इसको प्रोफेशनमी लेते चले जा रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ. जी हिमांश् बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं यही सवाल हमारे सभी स्टूडेंट जो सीख रहे हैं तृप्ति है उनसे पूछना चाहूँगा कि आप इस पेंटिंग की दुनिया को किस तरह से देखते हैं इन फ्यूचर में क्या हो सकता है मैं पेंटिंग की दुनिया को इस नज़र से देखती हूँ कि पेंटिंग एक ऐसी कला है कि अगर आपका सब अगर हमारा कोई मन नहीं लग रहा है कुछ भी नहीं है अगर हमारा इंटरेस्ट है नहीं तो हम उस चीज़ को करना चाहिए जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टाइम पे आप रिलैक्स फील करते हैं साथ ही आप उस चीज़ में इतना अच्छा अनुभव मिलता है कि आप एक नेचर उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं एक बिल्कुल नेचुरल फीलिंग होती है उस चीज़ को लेकर तो पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप ओरिजनैलिटी को फील कर सकते हैं और साथ ही मैं अभी इस टाइम पर क्राफ्ट फील्ड से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ तो मैं उसके रिगार्डिंग अगर बताती हूँ तो उसमें यह है कि मुझे क्राफ़्ट करना बहुत पसंद है तो मैं जितना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो उसके अंदर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है ना उतनी कम है तो मुझे ऐसा लगता है मैं और ट्राई करूँ और अच्छा बनाऊँ और, और लोगों के अंदर मतलब ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ एक न्यू इनोवेटिव आइडिया है तो मेरे को ये चीज़ करना बहुत पसंद है चलिए तृप्ति थैंक यू सो मच अपने बारे में बताने के लिए और आर्ट फील्ड में आप जिन चीज़ों को कर रही हैं और जो आपने बताया कि जब भी आपका समय अगर खाली है तो उस समय कुछ और सोचने के बजाय कुछ नया क्रिएटिविटी पेंटिंग से जुड़ी बातों के बारे में कुछ अलग अलग नई चीज़ें आप करते हैं तो आपका टाइम भी निकल जाता है और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ जाती है जो आपको खुशी देती हैं तो आइए फिर से मैं विकास से जुड़ना चाहूँगा जो हिमांशु सर के साथ जुड़कर अपना ये पेंटिंग सीख रहे हैं विकास मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस फील्ड को आप किस तरह से देखते हैं आप क्या इसमें करना चाहते हैं जी मैं इसे इसने जैसे देखता हूँ कि हम जो अपने जो अपनी जबान से जो दूसरों को नहीं समझा सकते नहीं। वो हम इस कला के जरिए दूसरों को बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से प्रजेंट कर सकते हैं और लोगों को नेचर के बारे में जो कि हम जाकर ना जागर की भी इसे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को नेचर की असली खूबसूरती दिखा सकते हैं विकास बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक सोशल मुद्दे पर आपने बात की मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है आजकल जो कोई भी मुद्दा हो चाहे पर्यावरण का हो या फिर नशे का हो उन चीजों को हम लोग रोकने में अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों तक एक संदेश पहुंचा सकते हैं ये बात ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ बहुत सारे पेंटिंग्स के माध्यम से भी हम लोग लोगों के अंदर एक जागरूकता ला सकते हैं एक मैसेज दे सकते हैं वो चीज़ें हो रही हैं और हो सकता है कि आप उसमें अच्छा काम करें बहुत सारी शुभकामनाएँ और फिर से मैं आकाश से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को आकाश आप क्या बनना चाहते हैं इस फील्ड को लेकर आप क्या सोच रहे हैं समाज में आप क्या लाना चाहते हैं दरअसल हमारी जो फील्ड है उसमें एक कलाकार जो कला करता है उसने पहले प्रकृति को देखा होता है समझा होता है और उसी को ही वो एक पर्दे पर एक पेपर पर और सामने दिखाता है सबको क्योंकि क्योंकि जो प्रकृति का सच है वो एक कलाकार से बेहतर कोई नहीं समझा सकता और दूसरों को जब कुछ कुछ तस्वीरें हमारे प्रकृति को एक मैसेज देती हैं जिसमें लोग उसे देख के खुश भी होते हैं उसे देख के कभी कभी गुस्से में भी आते हैं और कुछ लोग उसे देखकर कर भावनात्मक रूप से पिघलते भी हैं तो ये कला के काम की इतनी इम्पोर्टेंस इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि वो सामने वाले को एक सच्चाई दिखा सकता है जी। आकाश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भावनाओं को व्यक्त किया आपने कि कलाकार जो है अपने जीवन में जो कुदरत है नेचर है उसको समझ पाता है और उसको लोगों के बीच में उसकी सच्चाई को दर्शा सकता है अपने पेंटिंग्स के माध्यम से आइए आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं और कलाकारों से जाते जाते मैं कहूंगा कि हिमांशु सर टेक्नोलॉजी और फिर आर्ट के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में दो लाइन जरूर बताइए देखा जाए तो कला जो है ना कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ने का कार्य कर रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को अलग कर चुकी है आज मोबाइल एप्प्लीकेशन <laughs> <laughs> वगैरह के थ्रू हम सब सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और जहाँ कला है ना वो खुशी दे रही है लोगों को एक आज भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लोग आर्ट गैलरी में जाना पसंद करते हैं और देखा जाए तो जब मैंने इस करियर में अपना पांव रखा आज से बीस पच्चीस साल पहले तो इतनी आर्ट गैलरी भी नहीं थी ना ही इतना स्कोप था पर आज गैलरियाँ इतनी है कि अगले दो दो साल तक बुक है तो मतलब कहीं ना कहीं आर्ट बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अपना एक स्पेस बनाती चली जा रही है हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बहुत अच्छी बात आपने बताया टेक्नोलॉजी और जो आर्ट है उन दोनों के बीच में हमेशा थोड़ा सा धुंध बना रहता है लेकिन फिर भी रियल आर्ट को लोग हमेशा ही चाहते हैं और चाहते रहेंगे और उसके लिए काम कर रहे हैं और आप सभी लोग जिस तरह से इंस्टीट्यूशन से जुड़कर अपनी भावनाओं के साथ चित्रों के साथ अपने कार्य के लिए जुड़ रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोग सही जगह पर काम कर रहे हैं और इसी तरह बहुत मेहनत करें आप सभी और इस फील्ड में आप जिस सपने को लेकर आए हैं वो आपका सपना पूरा हो ऐसी शुभकामना करते हैं थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनते रहो मुस्करा आते रहो मेरा दिल ले गया हम दे गया। कौन पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया और कौन आरोप देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आँसू दे गया हो का सलाम दे गया चे च मीठा मीठा हम दे गया ओ, कौन आरोप देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आँसू दे गया से का उजाल पर ले गया, मीठा मीठा भून दे गया हम पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में हंसू दे गया तुम ऐसी मिला दो मेरे पास था वो सब ले गया मीठा मीठा बम दे गया कौन पद देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया पद देसी मेरा दिल पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया तुमसे मिला से जो दू तो भी मेरे पास था वो सब ले गया जीठा मीठा मीठा हम दे गया कौन पद देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया एक पद जैसी मेरा दिल ले नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आर्ट से जुड़े हुए हमारे सभी ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं और फिर से मैं कुछ लोगों को आपसे जोड़ना चाहूँगा नमस्कार आपका नाम बताएंगे मेरा नाम पूनम है और मैं बिहार से हूँ सर से मैं टू से जुड़ी हुई हूँ चूँकि मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में और क्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्राफ्ट करना और जब मेरी मुलाकात हिमांशु जी से हुई तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि मेरा नाम अंजलि राजपूत है और मैं कला के क्षेत्र से एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई हूँ और कला के विभिन्न क्षेत्रों से मैं जुड़ी हुई कविता साहित्य और अभी हाल फिलहाल मेरा यह सौभाग्य रहा की मैं हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट से पेंटिंग के थ्रू जुड़ी और पेंटिंग यू तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती पर अप्रत्यक्ष रूप से जो केला गया है उसके इंटरप्रिटेशन के रूप में मैं मैं अपनी रुचि व्यक्त करती हूँ अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है आपका नाम मेरा नाम ज्योति राजपूत है और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट से पिछले चार साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट करना मुझे कहीं मतलब बचपन से ही शौक था कि कभी ना कभी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट जरूर सीखूंगी तो यहाँ आके मुझे ये मिला मुझे कि आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने का मौका मिला मुझे तो इसीलिए मैंने वो फ़ायदा उठाता और ये काम किया यहाँ पर चलिए बहुत अच्छी बात है आप सुनाए हैं रेडीमो पन 90.4 पॉइंट ऑफ एन विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और एक आर्टिस्ट होने के नाते क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से मैं आप सभी को जुड़ना चाहूँगा पूनम जी से जुड़ना चाहूँगा पूनम जैसे कि आपने कहा यहाँ पर आकर आपको अच्छा लग रहा है और आप रम गए हैं तो इन फ्यूचर आप अपने आप को इसके साथ रिलेट करके क्या देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ने के बाद मुझे ये लगा कि किसी भी यदि लाइफ में हम डिप्रेस्ड हैं या बहुत सैड uh, मोमेंट आता है लाइफ में uh -huh. तो आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा चीज़ है कि क्रिएटिविटी है आपकी uh -huh. और आप जब क्राफ्ट में जुड़ते हैं और अपना कुछ भी क्रिएटिविटी आप लाते हैं किसी भी रूप में uh -huh. तो आपका जो दूसरा डिप्रेशन है या बहुत सैड मोमेंट्स आपके हैं वो हल्का हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको लोग कैरियर ना भी बनाए तो भी एज अ हॉबी लाइफ में इसको इंक्लूड करें ताकि अपने मोमेंट्स को जो भी सैड मोमेंट्स आते हैं चाहे दुख के पल हैं बहुत परेशान हैं उस वक्त भी कुछ ऐसा करें कि उनका मन वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो और वो जीवन में थोड़ा सा सुकून पा सकें <laughs> अच्छा पूनम जी आपके लिए ये आर्ट जो है जो भी आप क्राफ्ट करो या फिर पेंटिंग करो उसमें आपको जो है सुख मिलता है एक रिलैक्सेशन वाला जी, बिल्कुल बिल्कुल इसको वो माध्यम आप मानते हैं बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब भी आप तनाव में हैं या कुछ ऐसी मुश्किल समय में आप इन चीज़ों को अगर आप करना शुरू कर देते तो हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिविटी आपके सामने निकल कर आ जाए आप उन्हें देख या उस चीज़ को सोच आप जो है अपना डाइवर्शन कर सकते हैं और एक नई दुनिया में खोज सकते हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है पुलम जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा अंजलि जी से जो ख़ास इन चीज़ों को देखने के बाद उसमें कुछ कमी पेशी हो या फिर उसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में उनका ज़्यादा मात्र ही है तो मैं चाहूँगा कि अंजलि आप इस फील्ड में आप अपने आप को कैसे देखते हैं और इन फ्यूचर क्या चीज़ें नई हो सकती इसमें नया क्या जोड़ा जा सकता है उसके बारे में देखिए कला जो है वो अपने आप की अभिव्यक्ति का माध्यम है समाज में खुद को हर तरीके से रखने का माध्यम है आप संगीत की बात करिए आप नृत्य की बात करिए आप किसी भी कला की बात करिए तो पेंटिंग समाज में देखिए अगर हम बहुत पहले की भी बात करें तो लोग जब हमारे बीच में शिक्षा का माध्यम लिपि नहीं था तब तो हम चित्रों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे तो आज समाज में जो भी क्रूतियाँ जो भी बुराइयाँ हैं या जो भी हमें बहुत सुंदर लग रहा है जो वास्तव में बहुत सुंदर है उसको प्रस्तुत करने का एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम कलाएँ हैं तो जो पेंटिंग है जो कलाएँ हैं और पेंटिंग में भी कई प्रकार की जो कलाएँ हैं वो अपने अपने तरीके से खूबसूरत रंगों को बिखेर के बुराइयों को बताने का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसे हर कोई अपने अपने ढंग से मतलब आप पर एक कंपल्शन नहीं है आप पर कोई दबाव नहीं है आप इसी तरीके से शब्दों को लीजिए जैसे शब्दों के माध्यम से अक्सर ये होती है बाधाएँ पर कला के माध्यम से आप कला को देख रहे हैं और जैसे आप देख रहे हैं बस आप उसे वैसे ही महसूस करके उसे उसी तरीके से ले रहे हैं यानी आप पॉजिटिवली और अपने भावों से जोड़कर उसको कहीं ना कहीं चाहे आप ज़्यादा लें चाहे कम लें उस कला से कुछ ना कुछ अर्जित कर रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा एक शमन का तरीका है इन <laughs> फ्यूचर uh, आप क्या देखना चाहते हैं कैसे, कैसे देखते हैं इस फील्ड को देखिए कलाएं हैं तो समाज में जितने बाकी क्षेत्र इम्पॉर्टेंट हैं उतनी ही कलाएं ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर कलाएं नहीं होंगी तो हमारा जीवन एकांगी एक हो जाएगा और हम हमेशा एक बैलेंस की बात करते हैं और आप जब भी अपने जीवन में बैलेंस आएंगे तो आपको कलाओं का हमेशा ही सहारा लेना पड़ेगा आप इससे कभी मुँह नहीं चुरा सकते हैं <laughs> क्योंकि कलाएँ ही एक वो माध्यम है जो हमें शमन करती हैं आपको गुस्सा आया आपका मूड बहुत अच्छा हुआ तो आप किसी ना किसी कला की तरफ जाते हैं और आप जब निरंतर किसी कला से जुड़ते रहते हैं तो यानी आप कहीं ना कहीं उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का तो आपका वो दिमाग कभी खाली नहीं रहता और जब आप किसी कला से जुड़े हुए हैं मतलब आप करियर में किसी भी करियर से जुड़े या इसी को करियर के माध्यम से लेकर चले लेकिन आप जब भी किसी कला के माध्यम से जुड़े होते हैं तो निरंतर आप एक, एक उसकी खूबसूरती के लिए उसकी प्रस्तुति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो नए नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं तो समाज में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है तो उस पॉजिटिवी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए और अपने आप को हमेशा एक अच्छे इनोवेटिव आइडिया में इंगेज रखने के लिए कलाएं बहुत ज़रूरी है बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कला के साथ साथ आप अपने जीवन को देखते हैं और जब कला हमारे साथ जुड़ती रहती है हम कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं तो जीवन में एक निरंतर खुशी बनी रहती है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आइए फिर से मैं आपको जूती से जोड़ना चाहूँगा जो चार पाँच साल से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़कर अपना काम कर रही हैं तो मैं चाहूँगा जूती आप अपने चार सालों के अंदर जो पेंटिंग्स या क्राफ्ट आपने बनाए हैं उनके बारे में बताएँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है पेंटिंग करने का क्योंकि मेरा प्रोफेशन एज अ मैं एक्सपोर्टर हूँ गारमेंट एक्सपोर्ट का मेरा बिजनेस है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ मैं बहुत ही कम टाइम दे पाती हूँ बट जब भी मेरा खाली टाइम होता है तो मैं इसमें अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करना ही पसंद करती हूँ फालतू तो धर टाइम वेस्ट करने के बजाय <laughs> मैं अपनी आर्ट से ही जुड़ी रहना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें टाइम इंगेज करना और अपने आर्ट के साथ इंगेज रहना मुझे बहुत पसंद है तो रात रात में मैं मतलब रात को जब मेरे पास काम होता है रात को बारह एक बजे तक तो मैं आराम से काम करती हूँ मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैंने मनीचर बनाया था एक आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से कुलिंग के माध्यम से मैंने एक मीनीचर बनाया है बस बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बस दो तीन ही मैंने चीज़ें बनाई हैं अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ बट बहुत अच्छा तरीका है अपने आपको बिजी रखने का आप फालतू इंगेज नहीं होती आपका टाइम मतलब आपका दिमाग इधर एकदम डाइवर्ट नहीं होता है बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आपको इंगेज रखने का चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आशा करता हूँ आप सभी इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाओं को जिस तरह से व्यक्त किया मुझे भी अच्छा लगा और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से हम लोग तो बातें कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आर्ट हमारे जीवन को एक नया रूप दे सकता है अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से समझे सीखे और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ता है हर चीज़ के लिए जिस तरह से कोई भी करियर आपको बनाना हो या कुछ भी बन, बनना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है जितना आप ज़्यादा टाइम देते हो वो चीज़ें उतनी ही अच्छी होकर आपसे निकलती हैं और जितनी ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ते हो जितना एग्जीबिशन में आप जुड़ते हो उतनी वो चीज़ें में एक परिपक्वता आ जाती है जो लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे या एक गीत संगीत से जुड़े हुए लोग हैं आप तो कोई एक गीत जो तो आपको बहुत पसंद आता है अंजलि जी उसके बारे में बताएँ गीत के तौर पे मैं यही कहूंगी कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल और वो बोल आपकी किसी भी कला के माध्यम से हो आप जरूर फैलाएं चाहे वो करियर के रूप में फैलाएं चाहे रुचि के रूप में पर जरूर किसी न किसी कला से अवश्य जुड़े रहें चलिए अंजलि जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर आपने जाते जाते गीत को भी याद कराएं और ये गीत भी हमें मैसेज देता है जीवन जीने की कला सिखाता है इस गीत को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई चीज आपको समझ में आ जाती है बहुत बहुत धन्यवाद सभी आर्टिस्टों का एंड आप सभी से कहना चाहूँगा आज के एपिसोड में बस इतना ही फिर से एक बार सभी हिमांशु एंड उनके ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सभी अपने इस कला के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा नाम करें ऐसी शुभकामना के साथ ऐसी शुभ भावना करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो